सामेद तलबकार शाखियापनिषद प्रथम शिष्य आचार्य के पास जाकर के प्रश्न किया केने कनेशिता पतति प्रषि मन द्वितीय मंत्र में आचार्य उत्तर दिए दिएोत्र मनसो मनुयत वाचो वाच सौ प्राण से प्राण चक्षुष चक्षच धीरा प्रत्याश्लोका दमृता बवंती उत्तर दे दिए शुरोत्र का अभी हम लोग उसके ऊपर विचार कर रहे थे ये स्त्रोत्र का स्त्रोत्र ये क्या चीज है अष्टादश पृष्ठ में भाष्य में प्रथम पंक्ति में हम लोग देख रहे थे श्रोत्रस्य श्रोत्रम स्त्रोत्र ये तो मंत्र का प्रतीक लिया गया उसमें एक षठी है है्रोत्र और एक प्रथमांत है स्त्रोत्र ष्ठी अंत स्त्रोत्र का प्रथम व्याख्यान दे दिए श्रोण श्रृणती अनैन इति स्रोत्र शब्द के प्रति शब्द का श्रवण के प्रति करण अर्थात शब्द का अभिव्यंजक शब्द हुआ ऐसे जो बता देता है ये हो गया स्रोत्र इंद्रियम और तस् स्रोत्र उसका स्रोत्र ये प्रथमांत जो स्रोत्र हुआ उसका अर्थ क्या कहा गया साक्षी एक नंबर टिप्पणी दिए थे साक्षी यश तोया पृष्ठ जो आपने पूछे थे अभी शिष्य पूछता है कि आपको सीधा बता देना चाहिए था कि यह है जैसे गौ उसका सिंग पकड़ करके हम कह सकते थे यम गौ इस प्रकार की आपको उत्तर देना चाहिए था तो हम जैसे पूछा आप सीधा उत्तर नहीं दिए तो आचार्य कहते हैं नैस दोष ये कोई दोष नहीं है क्योंकि ये जो साक्षी है उसमें कोई विशेषण नहीं है कि हम उस विशेष के द्वारा कह दिया जाएगा जैसे विशेष जहाँ होगा वहाँ शब्द का प्रवृत्ति होने के लिए निमित्त रहता है हम कहते हैं कि शब्द प्रवृत्ति निमित्त शब्द का प्रवृत्ति प्रवृत्ति उच्चारण प्रयोग शब्द का प्रयोग क्यों कर दिए इस शब्द के लिए ये पदार्थों को कहने के लिए कोई ग्रंथ ऐसा शब्द उच्चारण करेगा ग्रंथ शब्द की प्रवृत्ति इसके लिए नहीं होगी अर्थात ग्रंथ शब्द इसके लिए उच्चारण नहीं किया जाएगा क्यों कहते हैं ग्रंथ शब्द का प्रवृत्ति का जो कारण है निमित्त कहते हैं प्रवृत्ति का निमित्त कारण वो इसमें नहीं है ग्रंथ शब्द उच्चारण होने का अच्छा और थोड़ा पीछे कर दे अच्छा, ग्रंथ शब्द प्रवृत्ति होने के लिए जो कारण वो क्या चीज है इसमें नहीं है तो हम कहते हैं कि ग्रंथ शब्द प्रवृत्ति होने के लिए निमित्त है जाति ग्रंथ में क्या जाति रहेगी ग्रंथत्वम वो इसमें नहीं है तो नहीं होने से हम कहेंगे ना ना ग्रंथ शब्द का प्रवृत्ति का कारण इसमें नहीं है तो जहां प्रवृत्ति का निमित्त का कारण रहेगा वहीं प्रवृत्ति हो जाएगी ऐसे कहते हैं कि हमको प्रवृति का निमित्त भोजनालय में जाना ये प्रवृत्ति है प्रवृत्ति का निमित्त है क्यों कहेंगे उधर में क्षुधा अनुभव हो रहा है तो प्रवृत्ति का निमित्त होने से प्रवृत्ति हो जाएगी इसी प्रकार की शब्द की भी प्रवृत्ति शब्द का प्रवृत्ति अर्थात उच्चारण कहते कि ये होने से प्रवृत्त होगा शब्द इसी प्रकार की जो साक्षी कहते हैं उसमें शब्द की प्रवृत्ति के लिए कोई कारण नहीं है कोई निमित्त नहीं है तो आप शब्द प्रवृत्ति नहीं कर पाएंगे उसमें शब्द का प्रवृति के लिए पांच निमित्त कहते हैं एक हो गया प्रथम हो गया जाति दूसरा हो गया गुण तीसरा हो गया क्रिया चतुर्थ संबंध और पांचवा कहते हैं रूढ़ी वो भी कह देते हैं वहाँ कोई प्रवृत्ति का निमित्त तो नहीं है वास्तविक किंतु इस कारण से ये शब्द यहाँ व्यवहार किया गया है जैसे इसको हम कहेंगे पुष्प पुष्प क्यों कहेंगे क्या शब्द प्रवृति निमित्त तो क्या है पुष्प तो जाति है इसको कहते हैं जाति को लेकर के शब्द प्रयोग हो जाता है और इसको हम रक्त कहेंगे क्यों रक्त कहेंगे गुण है रक्त गुण इसमें है इसी प्रकार के और कोई व्यक्ति जो भोजन बनाता है उसको हम कहेंगे पाचक तो ये पाचक क्यों कह दिए क्योंकि पाचन रूप का क्रिया पाक रूप का क्रिया करता है तो उसको पाचक कहा जाएगा और किसी को कहेंगे पिता ये शिष्य ये उपाध्याय इस प्रकार क्यों कहेंगे कहेंगे वहां संबंध है और पंचम ये चार तो होते हैं निमित्त पंचम एक भी कहा जाता है कि गौ तो गौ कहेंगे गौ शब्द का व्यत्पत्ति अगर लेंगे गच्छती इति गौ गमेर डो हो प्रत्यय होगा तो गच्छती इति गौ इस प्रकार की अगर हम निमित्त निर्णय करेंगे तब तो गौ जब सो जाती है फिर न गचती थी न गह इस प्रकार तो नहीं कहा जाता चाहे सोए रहे खड़े रहे चले हम गो कहते हैं तो वहा रूढ़ी कह देते हैं जैसे अश्वकर्ण ये एक औषधि वृक्ष का नाम है तो अश्वस्कर्ण एवं कर्ण यश्य इस प्रकार की नहीं है वो तो एक वृक्ष है तो वो सब कहा जाता है रूढ़ी रूढ़ी अर्थात लोक में इस प्रकार की प्रयोग हुआ है तो हम भी ऐसा करते हैं उसका अन्य कोई और कारण नहीं है ये पांच निमित्त से शब्द की प्रवृत्ति होती है और वो जो स्रोत्र का स्रोत्र है साक्षी है उसमें ये पांचों नहीं है नहीं होने से शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है उसी को यहाँ आचार्य कह रहे हैं नई दोष इसका कोई विशेष नहीं है शब्द प्रवृत्ति करने के लिए उस आगे कह दे अगर यदि ही पंचम पंक्ति में दिया था अगर श्रोत्र का जो व्यापार है श्रोत्र इंद्रिय का व्यापार है शब्द का व्यंजन करना बता देना उस व्यापार से कुछ भिन्न व्यापार अगर ये साक्षी का होता हम कह देते वो व्यापार करने वाला जो है वो है श्रोत्र का श्रोत्र जैसे कहते हैं कि दात्र व्यापार से भिन्न व्यापार है देवदत्त का दात्र का व्यापार है छेदन देवदत्त का व्यापार है हस्तचालन ये देवदत्त का भिन्न व्यापार है कोई पूछता है कि देवदत्त कौन है हम कहते हैं जो हस्तचालन करता है वो देवदत्त है तो कहेंगे ये दात्र किसको कहेंगे कहेंगे जो छेदन व्यापार जिसमें है वो दात्र है भिन्न भिन्न व्यापार होने से हम कह देते यहाँ किंतु साक्षी का कोई व्यापार नहीं है अ आगे कहा गया न तो यह स्रोत्रादि नाम प्रयोगता स्व व्यापार विशिष्टो लवित्रादिव अधिगम्य थे स्रोत्रादि में कोई स्वयं व्यापार नहीं है जैसे लवित्र देवदत्त में लवित्री देवद में जैसा व्यापार है यहाँ तक हम लोग देख लिए थे आगे देखेंगे आगे। ोत्रदीना सहता व्यापारेण लोचन संकल्पाध्यवसायणन फलसान लिंग अवगम्यते तो ये जो साक्षी है्रोत्रदीना तो संहता सक है जो श्रोत्रादी है वो संहत है संहत अर्थात मिले हुए हैं अर्थात सावयव है ये जो श्रोत्रदीना संहता उनका व्यापारे स्रोत्रादि का जो व्यापार होता है स्रोत्रादि का व्यापार क्या है कह आलोचनम आलोचन में ये इंद्रियों का व्यापार होता है वहां धातु है लोचरी लोचरी दर्शन है आलोचन कह दिया चक्षु चक्छिर इंद्रिय चक्षुर्रिय उपलक्षण सभी इंद्रियों का तो ये जितने कर्ण होते हैं उनका इंद्रियों का व्यापार हो गया आलोचनम इंद्रियो क्या करेगा ये संख्य लोग बताते हैं एक मुग्ध रूप ग्रहण करेगा इंद्रिय जब व्यापार हो जाएगा इंद्रिय का सन्निकर्ष हो जाएगा अर्थ के साथ कहेंगे इसको ये इंद्रिय का संबंध होने से मुग्ध रूप ग्रहण होगा कोई विशेष नहीं है तो इंद्रिय जान लेगा अर्थात ये लाल है पुष्प है इस प्रकार नहीं जाना अभी तक खाली इंद्रिय का संबंध हो गया अर्थात कुछ है कि है इतना ज्ञान होगा उसको कहा जाता है मुग्ध रूप ग्रहण करेगा मुग्ध अर्थात जिसमें विवेक नहीं हुआ है विवेक विचिर विभाग है भिन्न करके जान लेना जब इंद्रियो का व्यापार है तब तक भिन्न करके जान नहीं पाएगा वो खाली कह देगा एकदम किंचित इतने ही जो ज्ञान होता है तो ये हो गया आलोचनम ये आलोचना किसका व्यापार हुआ मतलब इंद्रियों का यह उपलक्षण है इंद्रियों का आगे है संकल्प ये किसका व्यापार है मन का आगे अध्यवसाय बुद्धि का कहते हैं इन्ही का व्यापार लक्षणम लक्षणम स्वरूपम आलोचनम लक्षणम यश्य व्यापार आलोचना रूपक का व्यापार होने से पता चलता है कि साक्षी है कर्ण का व्यापार होने से भोक्ता का निर्णय होता है ये क्यों करते हैं कहते हैं निश्चित रूप से कोई ना कोई इसका भोक्ता है इसी प्रकार के यहाँ कहते है कि आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षण ये व्यापार ऋण के साथ समानाधिकरण है ये व्यापार किसका हुआ कहते हैं स्रोतरादिना श्रोतराधिना का जो व्यापार है वो किस प्रकार कहते हैं या तो आलोचना या तो संकल्प या तो अध्यवसाय लक्षण तो शुरू करना यही उनका रूप है आगे कहते हैं कि फलावसान लिंगे न इनका अगर व्यापार होता है तो उसका अंत क्या है कहते हैं फल होगा फल ही अवसान है फलो देख लीजिए दो नंबर टिप्पणी भी दिया प्रमो प्रमो उत्पत्ति प्रमाया उत्पत्ति इंद्रिय व्यापार किया कैसे पता चलेगा कहेंगे हमको ज्ञान हुआ कहते चक्षुर इंद्रिय व्यापार किया तो इसको अगर कहेंगे इसको देखना है कह देने से तो देखे नहीं देखे कैसे पता चलेगा कहेंगे ज्ञान हुआ तो अगर कोई दृष्टिशक्ति विहीन होगा तो उसको ज्ञान नहीं होगा तो वो निश्चय हो जाएगा हमारा चक्षुर इं, इंद्रिय ये व्यापार नहीं किया तो ये जो प्रमा हो जाती है अर्थात ज्ञान होता है उससे निर्णय होता है कि इंद्रियों का व्यापार हुआ तो इंद्रिय का व्यापार का अवसान अवसान अर्थात इंद्रिय व्यापार किया ऐसे निश्चय कब हो जाएंगे ज्ञान होगा तो इसको कहते हैं कि फलावसान फल फल शब्द से किसको कहा गया प्रमा एक नंबर दो नंबर टिप्पणी में कहा प्रमा प्रमा का अवसान अर्थात उत्पत्ति फल अर्थात ज्ञान प्रमा अभी चिदाभाष चिदा विशिष्ट वृत्ति को हम ज्ञान कहते हैं तो फलावसान तो फला अवसान शब्द का अर्थ हो गया कि प्रमा की उत्पत्ति प्रमा उत्पत्ति लिंग है जिसमें यह है तो प्रमा उत्पत्ति लिंग है जिसमें अर्थात प्रमा हुई हमको ज्ञान हुआ इससे क्या पता चलता है क्या हुआ प्रमा हुआ इससे क्या निर्णय होता है इंद्रिय व्यापार किए इसलिए प्रमा फलावसाना लिंग न व्यापारे न तो फलावसान लिंग हो गया व्यापार क्योंकि फलावसाना लिंग में बहुब्री है फलावसानम लिंगम यश कश्य व्यापार ये व्यापार किनिका है इंद्रियों का अथवा मनोबुद्धियों का तो ये फलावसान लिंग अवगम्य थे तो ये जो साक्षी है वो फलावसान लिंग के द्वारा जाना जाता है कि हमको प्रमा हुआ इससे निश्चय होता है कि ये साक्षी है अर्थात तो हम है हम है ये कैसे पता चलता है कहते हमको जब ज्ञान होता है इसलिए कहते हैं सुसुप्ति में कोई ज्ञान नहीं होता है लेकिन सुसुप्ति में हम था नहीं था ये तो शास्त्र पढ़ने से कहेगा था नहीं तो परामर्श कैसे होता है बाद में स्मरण कैसा करता है जो लोग शास्त्र ये अध्ययन नहीं किए हैं किंतु तो बुद्धिमान है कभी कभी मिल जाते हैं तो आप प्रश्न मतलब विचार चलने से आप कहेंगे कि सुसुप्ति में आप थे नहीं थे अगर बुद्धिमान है तो फिर विचार में लग जाते हैं तो हम सुसुप्ति में था सही में इसमें क्या प्रमाण है हमको तो कुछ पता नहीं है हम सुसुप्ति में था नहीं था अर्थात विचार करने से कहेंगे क्यों पता नहीं चलता है क्योंकि ये फलावसान लिंग वहा नहीं है कोई व्यापार नहीं है व्यापार होने से हमको पता चल जाता है हम है यहां फलावसान लिंग ये कहा गया <coughs> तो फल फल से अवसानम फल शब्द से किसको कहा गया प्रमा अवसान शब्द से टिप्पणी में किसको कहा गया उत्पत्ति तो अवसान शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा उत्पत्ति क्योंकि फलों का अर्थ हो गया प्रमा और अवसान का अर्थ उत्पत्ति उत्पत्ति हो गया तो अवसान हो गया उसका कार्य पूरा हो गया अभी फल अवसान हो गया प्रमोत्पत्ति फल इति प्रमा उत्पत्ति दे दिए प्रमा का उत्पत्ति इसी को फल कह दिए तो वही अवसान हो गया वास्तविक उत्पत्ति शब्द का अर्थ यहां अवसान नहीं है तो फलों का अर्थ प्रमा का उत्पत्ति हो जाना यही फल वही अवसान है उसके आगे और कुछ व्यापार नहीं है तो फलावसान लिंग है जिसका किसका व्यापार का तो उसे व्यापार के द्वारा साक्षी जाना जाता है इस प्रकार की इसका व्याख्यान हुआ टीका में देखिए फलावसानम चतुर्थ पंक्ति में है फलावसान इसका अर्थ कहते हैं फलनिष्पत्ति फलनिष्पत्ति अर्थात प्रमो उत्पत्ति ठीक है तब निष्पत्ति तो। का अर्थ अवसान क्योंकि टिप्पणी टीका के ऊपर है फल निष्पत्ति शब्द के ऊपर है अर्थात प्रमो उत्पत्ति फल लिंगम पुराना पुस्तक में ली के ऊपर रेफ छूट गया नया में है अच्छा फलनिष्पत्तिर लिंगम यस्मिन विग्रह दे दिए तो जो फलावसान है उसका अर्थ हो गया फल निष्पत्ति वो लिंग है यस्मिन कस्मिन व्यापारे तो ये हो गया व्यापार तो फला फलावसानम अर्थात फल लिंग है जिसमें व्यापारों में ये व्यापार किनका इंद्रिया आदि का तो कहते हैं कि ये लिंग कैसे हो गया तो फलावसान आपका प्रमा हो गया ज्ञान हुआ ये साक्षी के लिए लिंग कैसे हो गया कहते हैं अवगत्या ही करण से व्यापारो लिंग अवगत्या ही अवगति के द्वारा अवगति अर्थात ज्ञान ज्ञान के द्वारा ही करण का व्यापार लिंग यते, लिंग गम्य ते कर्ण व्यापार किया कैसे पता चला कि हैं ज्ञान हुआ ये बीच में तो पंक्ति दे दिए कि लिंग कैसे हुआ इसके लिए तर्क दे दिए क्योंकि ज्ञान होने से निश्चय होता है कि कर्ण व्यापार तो यहाँ हो गया फलो निष्पत्ति अथवा फलावसान लिंगम यस्मिन ये विग्रह दे दिए ये प्रथम विग्रह हो गया तो इसमें फल शब्द का अर्थ अलग रहा अवसान शब्द का अर्थ अलग रहा लिंग के साथ समास भी अलग रहा अथवा द्वितीय प्रकार की व्याख्यान देते हैं प्रथम व्याख्यान में फल शब्द का क्या अर्थ आया प्रमा, प्रमा। अवसान शब्द का अर्थ निष्पत्ति उत्पत्ति और समास क्या हुआ बहुव्री ये प्रथम व्याख्यान हुआ द्वितीय व्याख्यान में कहते हैं नित्यावगति व्यंजकत्वाद वा फलावसान लिंगम नित्य या अवगति एक अवगति है जो कि अनित्य अवगति ज्ञान दो प्रकार के वेदांत में कहेंगे एक नित्य ज्ञान है एक अनित्य ज्ञान कह देंगे जो अनित्य ज्ञान है उसको कहते हैं चिदाभाषा विशिष्ट वृत्ति वो वास्तविक तो ज्ञान नहीं है दर्पण प्रकाश नहीं है किंतु प्रकाश दर्पण में प्रतिबिंबित तो हो जाने दर्पण भी प्रकाश जैसा दिखता है इसलिए कह देते हैं कि दर्पण प्रकाश यति इस प्रकार कह देते हैं किंतु वास्तविक दर्पण प्रकाश है क्या इसी प्रकार की वृत्ति को ज्ञान कह देते हैं ये उपचार गौण प्रयोग वास्तव ज्ञान तो जो नित्य ज्ञान ही है इसी को यहां कहा जाता है नित्य अवगति नित्य अवगति शब्द से किसको कहेंगे ज्ञान अर्थात वो नित्य है तो नित्य अवगति अर्थात जो शुद्ध चैतन्य ज्ञान है जिसको साक्षी शब्द से कहते हैं ये हो गया नित्य अवगति चैतन्य चित कहते हैं उसका व्यंजक चित का व्यंजक कौन होता है कहते हैं वृत्ति वृत्ति बनने से चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित तो होता है तो वृत्ति में जो चैतन्य का प्रतिबिंब आता है उसको किस शब्द से कहते हैं फल शब्द से कहते हैं किंतु उसको हम लोग साधारण क्या व्यवहार करते हैं वृत्ति और वृत्ति में चिदाभास उसको चिदाभास कहते हैं चैतन्य का आभास चिदाभास कहते हैं तो नित्य अवगति नित्य अवगति शब्द से किसको कहेंगे चैतन्य साक्षी चित्त उसका व्यंजक उसका व्यंजक कौन हो गया कहते हैं कि वृत्ति तो अच्छा ये वृत्ति कैसे हुआ हमको ये वृत्ति वृत्ति अर्थ प्रमा कहते हैं ये प्रमा कैसे हुआ क्योंकि इंद्रिया व्यापार की इंद्रिय व्यापार हुआ उससे क्या हुआ वृत्ति हुआ वृत्ति हुआ तो चैतन्य प्रतिबिंबित तो हो गया तो अभी नित्य अवगति का व्यंजक व्यंजक हो गया जो व्यापार जन्य अंतकरण वृत्ति ये हो गया व्यंजक व्यंजक तो वृत्ति तभी हुआ जब व्यापार हुआ अर्थात प्रथमे इंद्रियों का व्यापार हुआ सन्निकर्ष हो गया उससे आपको वृत्ति हुई और वृत्ति में नित्य ज्ञान चैतन्य साक्षी वो प्रतिबिंबित तो हो गया वो प्रमा हुआ तभी नित्य ज्ञान का व्यंजक हो गया ये वृत्ति जो कि व्यापार से हुआ ये दूसरा प्रकार की व्याख्यान इसका अर्थ कहते हैं कि फलावसान लिंगम फल का अवसान का लिंगम फल शब्द से वृत्ति वृत्ति का अवसान ये जो समुद्र में लहर होते हैं तो ये लहर फिर कहाँ अवसान हो जाता है समुद्र में इसी प्रकार की ये जो वृत्ति हुआ तो ये वृत्ति कहने से ये कहाँ से वृत्ति उठा के दे, जहां से उठेगा फिर वही लीन हो जाएगा कहेंगे वृत्ति ये अंतकरण का कार्य है इसलिए अंतकरण से उठा कहते अंतकरण कहाँ से उठा कहते अविद्या से उठा कहते कि अविद्या क्या पदार्थ है ये कहाँ रहता है कहते चैतन्य में रहता है इसलिए अंतिम में ये फल का अवसान हो जाएगा चित्त चैतन्यम इसके लिए चार नंबर टिप्पणी देखिए पहले तीन नंबर तीन नंबर देखिए नित्य इत्यादि कहाँ दिए नित्य अवगति व्यंजकत्वाध नित्य अवगति चित्त चित्त शब्द का अर्थ चैतन्यम सा श्रोत्रादि, व्यापारोत्पन्न, शब्दाद्याकार उत्पन्न साक्षित्वेन वृतौ इति भावः। भाव वो जो नित्य अवगति है चित चित स्त्रीलिंग है वो चित्त श्रोत्रादि, व्यापार से उत्पन्न हुआ जो शब्दाद्याकार आकार वृत्ति ये किसका परिणाम है अंतकरण का ये जो वृत्ति हुई शब्द आदि में एक ऐसा हुआ कि स्रोत्र आदि का व्यापार होने से चक्षु श्रोत्र इत्यादि का व्यापार होने से वृत्ति होगी वृत्त साक्षित्वेन नजे उसमें प्रतिबिंबित तो हो करके उसका साक्षी रूपेण ये नित्य अवगति चित ये व्यंजित तो हो जाता है प्रकाशित तो हो जाती है आगे फल चार नंबर टिप्पणी फल से श्या, अर्थात वृत्तेर वृत्तेर अर्थात प्रमा ऊपर में कहा प्रमा उसका अवसानम अवसान पर भूमि ये वृत्ति हो गया तो समुद्र में लय हो गया अधिष्ठान में लय हो गया चैतन्य में लय हो गया अर्थात वृत्ति होने पर निश्चय होता है कि हाँ मैं तो हूं और अपने आपको कोई जड़ नहीं मानता है चैतन्य ही मतलब चैतन ही मानता है चैतन्य मतलब चित्त कहते हैं इसलिए वृत्ति अपने से उठा और अपने में उसी में ही लीन हो गया इस व्याख्यान में फल का अवसान का लिंग फल शब्द से किसको लेंगे वही प्रमा को वृत्ति दे दिया चार नंबर टिप्पणी है फल से अर्थात वृत्ति है वृत्ति समानाधिकरण है उसका अवसान अवसान शब्द का अर्थ तो क्या कहते हैं टिप्पणी में पर, परिवसान अवसान का अर्थ पर्यावसान पर्यावसान भूमि अच्छा पर्यावसान भूमि दे दिए अर्थात चित। अर्थात वृत्ति का पर्यावसान भूमि हो गया चित। और आगे फिर चित का लिंग अर्थात द्वितीय व्याख्यान में दोनों ष्ठी हैं। फलों का अवसान और उसका लिंग प्रथम व्याख्यान में फलों का अवसान में तो ष्ठी था किन्तु आगे बहुभ्री था फलावसान लिंग है जिस व्यापार का यहाँ हो गया फलावसान का लिंग फलावसान हो गया चित वहाँ फलावसान था वृत्ति यहाँ फलावसान हो गया चित चित का लिंग अर्थात चैतन्य है उसमें लिंग क्या है कहते हैं व्यापार व्यापार होने से निश्चय हो गया कि ये चैतन्य है इसमें ये जड़ नहीं है क्योंकि जो जड़ होगा उसमें ये व्यापार होगा नहीं होगा अच्छा लिंगम व्यापार तो चैतन्य का मतलब लिंग दि। हो गया ये चैतन्य फलावसान फलावसान का लिंग हो गया व्यापार फलावसान लिंग शब्द का व्यापार दोनों व्याख्यान में आया फलावसान का अर्थ हो गया प्रथम व्याख्यान में प्रमा की उत्पत्ति द्वितीय व्याख्यान में फलावसान हो गया चित्त उसका अवसान भूमि जहाँ वो लीन हो जाता है और उसका लिंग तो फलावसना लिंग व्यापार दोनों व्याख्यान के अनुसार फलावसना लिंग तो व्यापार हो जाए इत्यर्थः व्यापार के द्वारा व्यापार का जो शेषी है अंगी है व्यापार होता है किसके लिए होता है जिसके लिए होता है वो उसको कहते हैं भोक्ता शेषी अंगी तो वो अंगी जाना जाता है व्यापार हुआ तो कोई ना कोई इसका फल भोग करने वाला होगा भाष्य में अस्ति मतलब यहाँ तक भाष्यकार कह दिए कि फलवसान लिंगेन वह साक्षी जाना जाता है उसको और अवधारण करते हैं अस्ति ही स्रोत्रादिहते तत्प्रयोजन प्रयुक्त स्रोत्रादीकलापो इति संहता परा अवगम्यते श्रोत्रादीनां प्रयुक्ता अस्ति ही है कोई निश्चय कि क्या चीज कहते हैं स्रोत्रादि भीहत स्रोत्रादि के साथ जो सहत नहीं है मिला हुआ नहीं है योजन प्रयुक्त योजनाय प्रयुक्त यत प्रयोजन में षठी प्रयोजनाय प्रयुक्त वहाँ चतुर्थी योजनाय प्रयुक्त कलापः जिसका प्रयोजन के लिए प्रयुक्त तो हुए हैं स्रोतरादि कलाप कलापकार समूह स्रोत्रादि समूह दृष्टांत तो देते हैं गृह आदिवत जैसे गृह गृह एक समूह है उसमें स्तंभ है कुड्य है जो दीवाल कहते हैं छत्ती छात है भूतल और चट्टान है इतने सब मिले हुए हैं किसके लिए कहते हैं गृहस्वामी के लिए गृहस्वामी गृह का एक अवयव नहीं है असंहत उससे भिन्न होगा क्यों उसमें तर्क देते हैं सहतानम परार्थत्वात जो सहत होंगे वो परार्थ के लिए अगर एक से दो होंगे वो परार्थ के लिए निश्चित रूप से इसलिए कहते हैं एको भिक्षु यथोक्त सक भिक्षु है तो ठीक है वो आत्मार्थ लगेगा क्यों द्वावयो मिथुनम स्मृत क्योंकि शास्त्र कहता है कि सहतानम परार्थत्वात्थ दो मिल जाएंगे तो परार्थ करेंगे क्या करेंगे अंग्रेजी में हम पहले कहते थे पीएनपीसी पर निंदा पर चर्चा इतना बड़ा उच्चारण क्या कौन करेगा पीएनपीसी कह देते हैं दो मिलेंगे तो ये करेंगे हमेशा ऐसा नहीं है साधु अगर अच्छे हैं शास्त्र का विचार करते हैं साधन संपर्कित बात करते हैं कभी किंतु ऐसा हो पाना बहुत कठिन है दो साधु जो कि शास्त्र का विचार करते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे वो तो, तो अपने अपने रास्ते में मिले रहेंगे कभी मिल गए तो शास्त्र का विचार करेंगे अथवा कुछ करेंगे नहीं तो दो मिलेंगे तो द्वावे वो मिथुनम स्मृत त्रयो ग्राम समाख्यात तो तीन मिल गए तो अब तो गांव बस जाएगा और ऊर्धवम तो नगरायत और चार हो जाएगा तो नगर बस जाएगा नगर अर्थात तो उसका शोरगुल कितने दूर तक जाएगा गांव है तो थोड़ा आधा किलोमीटर तक रहेगा नगर हो गया तो पांच सात किलोमीटर तक जाएगा चार मिल जाएंगे साधु तो ये होगा इसलिए सेवा में लगे रहे और फिर शास्त्र में लगे रहे नहीं तो परार्थ ही करेंगे आत्मार्थ नहीं होगा अब गम्य ते स्रोत्रादिनांग तो इससे निश्चय होता है कि स्रोतरादियों का कोई प्रयोगता है कोई उनको अर्थात जिसके प्रयोजन के लिए स्रोत आदि प्रवृत्त होते हैं तस्माद् तो इसलिए आचार्य कहते हैं अनुरूपम एव इदम प्रतिवचनम ये प्रतिवचन अनुरूप है हमने जैसा उत्तर दिया स्रोत से स्रोत्रम ये ठीक ही है स्रोत्र से स्रोत्रम इत्यादि ठीक है यहाँ तक उत्तर हो गया तो कहें कि अन्य कोई उपाय नहीं है ऐसे ही उत्तर दिया जाएगा अभी शिष्य पूछता है अगर ऐसे ही उत्तर आपने दे दिए आप अपना कहते हैं न तो च, मतलब चदर को साफ कर दिए किन्तु तो हमको तो कुछ हाथ में नहीं आया पूछता है कहो पुनर्अत्र पदार्थ स्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि है स्रोत्र से स्रोत्रम आप तो उत्तर दे दिए यह शब्द का अर्थ वास्तविक तो क्या है हमको तो कुछ ग्रहण नहीं हो पाया आपने कह दिया कि प्रवृत्ति निमित्त तो नहीं है अन्य शब्द का तो ठीक है तो अभी हमको तो ग्रहण नहीं हुआ बात पूछता है एक नंबर टिप्पणी कह पुनर इत्यादि अत्र एवं अनु, अनु, अनुरूपे अभी प्रतिवचन है ये स्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि वाक्यम तथका पदा न कस्तावत अर्थ इत अन्वय आपने कह दिए कि जैसे हम उत्तर दिया ही अनुरूप ही है ठीक है वो तो मान लिया हम य्रोत्र से श्रोत्र इत्यादि वाक्यम ये तो आप कह दिए किंतु तद् नाम पदा नाम कस्तावत अर्थ ये वाक्य में आपका उत्तर वाक्य में जो पद व्यवहार कर दिए स्रोत्र से स्रोत्र इसका अर्थ क्या है हमको तो कुछ ग्रहण नहीं हुआ तो, कहेंगे कि क्यों एक षष्ठीअंत तो है कि प्रथम है श्रोत्र का स्रोत तो इसे क्या कठिन है तो फिर आगे पूछता है वो नहीं अत्र से शुरोत्र स्रोत्रांतरेण अर्थ चलिए दो नंबर टिप्पणी देखते हैं आप लोग थोड़ा और आपका बुद्ध आप लोगों का बुद्धि बैसाराध्य हो हमारा भी थोड़ा और स्पष्टता बढ़े चलिए दो नंबर टिप्पणी देखिए ननु श्रोत्र से स्रोत्रोत्र्बन्धी स्रोत्र तो ये हो गया स्रोत्र का संबंधी स्रोत्र पुरुषस्य से यदग्रहणे कर्णम तस्पी त्र त अति स्फुटम एव पदार्थ अर्थात कोई तृतीय व्यक्ति खड़ा है आचार्य और शिष्य के बीच में प्रश्नोत्तर चल रहा था तृतीय व्यक्ति जिसको वास्तविक तो कोई समझ नहीं आता है वो अभी बीच में कह रहा हैं शब्द ग्रहणे स्रोत्र श्रो, संबंधी श्रोतम ये पद के आगे देखिए उसका अन्वय बता रहे हैं शब्द ग्रहणे पुरुषस्य से यत करणम शब्द का ग्रहण करने में पुरुष का जो कारण है क्या कारण है स्रोत्र तस्यापि अर्थात वो श्रोत्र का भी तत्र तद श्रोत्र का भी तत्र तद अभी एक तत्र और एक तद ये दो पद का निर्णय हमको अर्थ निर्णय करना होगा तो देखिए प्रथमे कहा गया कि शब्द ग्रहणे पुरुषस्य से यत्णम ये प्रथम वाक्य हो गया आगे वाक्य में तीन सर्वनाम आगे तस्या तत्र तद एक हो गया षष्ठी एक हो गया सप्तम एक हो गया प्रथमात अभी पूर्व वाक्य में पहले देखिए षष्ठी कौन है पुरुष त पुरुष आगे जो है तत्र तत्र का अर्थ शब्द ग्रहणे आगे तत् अर्थ करणम अभी देखिए पुरुष का शब्द ग्रहण में जो कर्ण है वो हो गया स्रोत्र वो निर्णय हो गया आगे कहते हैं तस्यापी कस्यापी अर्थात तत्र तत्र अर्थात शब्द ग्रहण तद अर्थात कर्ण न पहले तो पुरुष का शब्द ग्रहण में जो कर्ण है वो कर्ण हो गया स्रोत्र तो हण में जो कर्ण है तो इस प्रकार कहेंगे कहेंगे का में जो है, वो कौन है ये तो बिल्कुल स्पष्ट है तो तृतीय व्यक्ति अभी कह रहा है शिष्य को तो आपने कह दिए कि आपने फिर पूछते हैं गुरु जी को अरे ये तो स्पष्ट है स्रोत्र शब्द ग्रहण करने में जो कर्ण है तो वही है उत्तर तो दे कि मत चोद्य थे तो इसमें फिर और प्रश्न करने का क्या है तो शिष्य कहता है न इत्याह ऐसा बात नहीं है नहीं इत्यादि ना भाष्य में इसका उत्तर देखिए नहीं अत्रोत्र अत्र से स्रोत्रांतरेण अर्थ है अर्थ प्रयोजनम् स्त्रोत्र दूसरा स्रोत्र को अपेक्षा करेगा शब्द ग्रहण करने के लिए स्रोत्र को शब्द ग्रहण करने के लिए दूसरा स्रोत्र चाहिए क्या नहीं चाहिए जैसे दृष्टांत देता है यथा प्रकाश से प्रकाशांतरेण को खोजने के लिए हम दूसरा प्रदीप लेकर के जाते हैं नहीं जाते हैं तो इसी प्रकार की विशिष्य कह रहा है बात ऐसा नहीं है अभी उतर देते हैं गुरु नये ठीक है ये कोई बात नहीं है अयम अत्र पदार्थ पद का अर्थ हम बताते हैं श्रोतंग ताबत सुविषय व्यंजन समर्थंग दृष्ट इंद्रियम तबत प्रथम स्व विषय स्रोत्र का विषय क्या है शब्द उसका व्यंजन प्रकाश समर्थम स्रोत्र इंद्रिय शब्द का व्यंजन कर सकता है प्रकाश कर देगा प्रकाश कर देगा अर्थात उसको ग्रहण कर लेगा ये तस्य दृष्ट तस्विषय व्यंजन सामर्थ्यम त्यंजन सामर्थ्यम ये तत्कार वही स्व विषय व्यंजन सामर्थ्य स्रोत्र से स्विषय व्यंजन सामर्थ्य है श्रोत्र चैतन्य आत्मज्योतिषी नित्य असंहते सर्वांतरे सती भवति, तो तो हो गया आगे चैतन्य क्या विभक्ति है आत्मज्योतिषी नित्य असहत सर्वांतरे सती ये सब शब्द में सब समानाधिकरण है अर्थात चैतन्य जो कि आत्मज्योति है जो नित्य है जो असहत है दूसरे के साथ मिला हुआ नहीं है जो सर्वांतर है सभी के अंदर में है सती होने पर होता है तो ये जो चैतन्य का क्या स्वरूप है कहते हैं आत्मज्योति वो दूसरों का ज्योति को अपेक्षा नहीं करेगा वो होने से हमारा ठीक चलेगा वो नहीं है तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा ये फिर नहीं हुआ स्थिति नित्य है और असहत अगर हम अपना स्वरूप वास्तव अनुभव कर लेना चाहते हैं तो असहत होना पड़ेगा जितना असहत हो जाएंगे असहत कहेंगे और तो, तो किसी के साथ नहीं रहेंगे तो ठंड तो तो लगेगा ये तो वस्त्र तो चाहिए अ तो भोजनालय में जाएंगे तो पेट के लिए भूख तो है तो उसके लिए चाहिए तो जो रसोया है उसके साथ तो कम से कम संबंध प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी परोक्ष तो रहा इस प्रकार के रहा कि क्योंकि संबंध जिसका उसका रहने दीजिए ये हमारा नहीं है इस प्रकार के निश्चय सर्वदा अंदर में रहना है और उसी मुताबिक हमारा स्थिति भी हो जानी चाहिए तो इसलिए कहा जाता है कि जितना जितना हम धीरे धीरे अंदर से सबसे अलग होना अभ्यास करें किसी के ऊपर हम निर्भर नहीं है सर्वांतरे सभी के अंदर में वही है तो सर्वांतर हो जाने से अर्थात सभी के अंदर में अपने को अनुभव करेगा लेने का कुछ नहीं है देने के लिए तैयार रहेगा ये सर्वांतर मतलब जितना जितना उठेगा उस प्रकार की स्थिति आएगी सर्वांतरे सती होने पर भगवती भगवती भगवती का कर्म क्या हो जाएगा सो व्यंजन सामर्थ्य किस का होगा ये सामर्थ्य स्रोत से का ये सामर्थ्य भवती कब कहते चैतन्य आत्मज्योति नित्य असंहत सर्वांतर होने पर ही स्रोत्र का ये सामर्थ्य होगा न असती अगर वो चैतन्य ज्योति नहीं है तो स्रोत्र का ये सामर्थ्य नहीं आएगा अतः श्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि उपपद्यते ये बात हम जो कहा वो ठीक कहा इसलिए स्रोत्र से प्रथम सामान्यतया उत्तर दे दिए दोबारा जो पूछे वो स्रोत्र का स्त्रोत्र हो गया चैतन्य आत्मज्योति नित्य असंहत सर्वांतर ये आगे उत्तर आ गया अभी उसको थोड़ा और कुछ शब्द मिल गए शिष्य को कहते अच्छा ये सब उसका स्वरूप है तथा च्रुत्यंतराणी अच्छा, दूसरे श्रुति में भी ऐसा है अभी ये कौन सा श्रुति चल रही है कैन उपनिषद अभी कहते हैं दूसरा में है ये बृहदारण्य में है आत्मनिवायम ज्योतिषा अस्ते आत्मना अयम अयम अर्थात जो जीव आत्मना एवं ज्योतिषा आस्त आत्मनैवायम ज्योतिषा पल्य इस प्रकार की बृहदारण्य उपनिषद है आत्म रूपक ज्योति के द्वारा ही ये जीव सब कुछ कर्म व्यापार करता है आगे तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तये न तूर्यो भाति न चंद्रताक नेुत भाति कुलत तमे भातुति तषा सर्विद विभाति ये कठ में भी हे मुंडकमें भी है श्वेता सूत्र में हे बहुत प्रसिद्ध मंत्र है तस्य तमन परमात्मना भाषा परमात्म भाषा भाषा प्रकाशन इदम् सर्वम विभाति विभाति अर्थात ये सब दृष्टिगोचर हो रहे हैं हम कहते हैं कि ये पुष्प है तो ये पुष्प है कहते हैं कि अगर ये पुष्प है कहेंगे तो कहेंगे तो पृथ्वी भी है तब तो ये पुष्प है तो अगर ये पुष्प को हम किसी उपाय से जल बना देंगे तब तो कहेंगे और पुष्प है तो नहीं कहेंगे अब तो ये जल हो गया फिर उसको और गर्म करेंगे तो कहेंगे अब तो ही पूरा अग्नि हो गया और करेंगे वाष्पो हो जाएगा कहेंगे तो कुछ भी नहीं दिखता आकाश हो गया तो कहेंगे अभी आकाश है कहते हैं तो ये आकाश है ये क्या चीज है अंतिम में कहेंगे जो है वही है और आगे नहीं है तो वास्तविक अर्थात सत्ता और स्फूर्ति ये चैतन्य का ही है चैतन्य का सत्ता स्फूर्ति में जो अध्यस्त हो जाएगा उसमें भी सत्ता स्फूर्ति दिखेगी जैसे आरोपित तो सर्प में कहते हैं कि सर्प है तो सर्प है और हमको पता चलता है कि सर्प है तो उसका सत्ता और उसकी स्फूर्ति तो ये किसका है कहते हैं रज्जु है, का है अधिष्ठान का सत्ता स्फूर्ति इसी प्रकार की यहां कहते हैं तस् परमात्मा भाषा उसका सत्ता और स्फूर्ति के चलते इदम सर्वम विभाती ये बाकी सबकी सत्ता स्फूर्ति तम एव भान्त अनुभाति सर्व कहा गया आगे ये न सूर्यस्तपति तेजसेध ये भी दूसरा मंत्र है ये न जिसके द्वारा सूर्यस यद सन तपति जिस परमात्मा के द्वारा ये सूर्य भी ये न तेजसा जिस परमात्मा का तेज के द्वारा ये सूर्य इध अर्थात प्रकाशित हो करके तपति तापक देता है नहीं। ये हो गया सूती आगे तेजो जगतभासयते यदिगतजो ते जगद्भाषयते किल य मसी कौन सा अध्याय का पंचदशक आगे क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाशय भारत ऐशक यहा प्रकाशयत कृत्न लोकम तो जैसे समग्र लोक को एक रवि सूर्य प्रकाश करता है इसी प्रकार की क्षेत्री तथा क्षेत्रीय क्षेत्रीय साक्षी कृत्सणम क्षेत्रम प्रकाशयति समग्र क्षेत्र को प्रकाश करता है क्षेत्र क्षेत्र के लिए दो श्लोक आया है महाभूता न्यंकारो बुद्धिव्यमेव इंद्रिया दशैक च मनचे मन दर आगे इच्छा देश सुखम दुखम संघात चेतना धृति एकत्रसेकार उदाह ये हो गया सब क्षेत्र ये सारे क्षेत्र को एक ही क्षेत्रीय साक्षी प्रकाश करता है ये गीता में कहा गया और काठ के च कठोपनिषद में नित्यो नित्याम स्चेतन, चेतन चेतन एको बहुनाम यो विदधाति कामान इस प्रकार के मंत्र सारे अनित्यों में यही नित्य है और चेतन इतने चेतना नाम जितने चेतन दिखते हैं कहते हैं उनमें चेतन शक्ति तो वास्तविक यही है चैतन्य यही है इति इसी को स्रोत्र से साक्षी शब्द से कहा गया प्रतिवचन से संक्षेपत तात्पर्य आह प्रतिवचन का तात्पर्य संक्षेप से कहते हैं भाष्य में श्रोत्रदेव सर्वस्व आत्मभूतम चेतनम अच्छा प्रतिवचन अर्थात जो उत्तर दे दिए शुत्र का स्त्रोत्र साक्षी चैतन्य हुआ उसका उत्तर भी संक्षेप से कहेंगे कहने के लिए पहले दूसरे लोग क्या कहते हैं उसके थोड़ा विचार दिखा करके स्पष्ट करते हैं इसको कहते हैं स्थूणा निखनाना न्याय विरुद्ध मत को दिखा करके सिद्धांत का कथन करना यहाँ अभी कहते हैं श्रोत्रादि एव अभी चार बार कहते हैं सर्वस्व आत्मभूतम चेतनम इति प्रसिद्धम सभी लोग जानते है कि हम कौन है कहते कि हम चक्षु वाला है कहते हैं और जिसका चक्षु काम नहीं करता वो कहता है कि मैं अंधा हूँ तो जब मैं अंधा हूं कहता है तो इंद्रिय मैं इंद्रिया से मानता है क्योंकि मैं अंधा हूँ नहीं कहता कि मेरा चक्षु अंधा है इस प्रकार नहीं कहता तो चारवा कहता है कि लोक में तो यही प्रसिद्ध है तो ये जो श्रोत्रादि इंद्रिया है वो मैं हूँ इस प्रकार मानते हैं वही चेतन हूँ इस प्रकार के जो चारवाक लोग मानते हैं इंद्रिय आत्मा है तद इह निवर्त्यते उस प्रकार के विचार का यहाँ निवृत्त अर्थात निराकरण करते हैं अस्ति अस्थि किमी विद्वद्दुद्धिगम्यंग सर्वातरतम कूटस्थम अजरम अमृतम अभयम अजंग श्रोत्रादि श्रोत्रादि निमित्तम इति अस्ति किम कुछ है क्या है कहते विद्वत बुद्धिगम्यम विद्वानों का बुद्धि से वो जाना जाएगा तो सर्वांतरतम सभी का अंतरतम है तो कूटस्थम कूटवत निर्विकारण तिष्टि अर्थात निष्क्रिय निर्गुण है अजरम इसमें जरा नहीं है कोई परिवर्तन ही नहीं है विकार नहीं है तो अमृतम कोई विकार नहीं है तो फिर नाश का निमित्त भी नहीं है अभयम् क्योंकि वो एक ही तत्व है द्वितीय नहीं है द्वितीय नहीं है तो फिर किससे भय होगा अजम अजम अर्थात तो जन्म भी नहीं है वो कौन है कहते हैं श्रोत्रादि स्रोत्रादेरअपि श्रोत्रादि श्रोत्र का भी स्रोत्र इसका अर्थ कहते हैं पूर्व में कह दिया गया था तत् तो तो सामर्थ्य निमित्त अर्थात स्रोत्रादि का जो सामर्थ्य सामर्थ्य का निमित्त स्रोत्रादि काम तो करेंगे जब तक ये चैतन्य है इति शब्दार्थस्य प्रतिवचन प्रतिवचनशब्दार्थ उपपद्यते ये प्रतिवचन उत्तर शब्द का मतलब उत्तर शब्द अर्थ ये उत्तर जो आचार्य दिए दे थे देये स्रोत्रोत्र टीका मे इति संतव्या शेष इति तत तो तो सामर्थ्य निमित्त अर्थात स्त्रोत्र आदि का भी स्रोत है जो कि स्रोत का निमित्त है उनको काम करने में व्यापारों में प्रवृत्त होने के लिए जो सामर्थ्य देते हैं यशमा कर कहते हैं यशमा दस स्त्रोत्र से क्योंकि स्त्रोत्र का भी कोई दूसरा स्रोत्र है अर्थात स्रोत्रेंद्रिय वास्तविक हम नहीं है ये कहना चाहते हैं तस्मात इसीलिए आत्मबुद्धि ही संकव्य श्रोत्रादि में आत्मबुद्धि नहीं रखना है मैं श्रोत इंद्रिय हूँ मैं इंद्रिय हूँ इस प्रकार की बुद्धि नहीं करना है क्योंकि इंद्रियों का भी और इंद्रिय है जो इंद्रियों का इंद्रिय है उसमें महत्व तो बुद्धि रखना है तो गया था किसको कुछ मांगने के लिए तो देखा कि वो भी कंधा पे झूले रख करके जा रहे हैं देखे तो फिर इनको क्या मांगना है तो उनको पूछ लिया कि बाबा जी कहाँ जा रहे हैं ना ना वहां जा रहे हैं तो इसलिए हम भी उधर ही चलेंगे इसी प्रकार की बात है थोड़ा आप लोगों का बुद्धि अर्थात शिथिलता से बच जाए इसलिए कह दिया <laughs> चलिए अगर स्रोत्र का भी कोई स्रोत्र है तो स्रोत्र में फिर महत्व बुद्धि अर्थात में बुद्धि नहीं रखना है ऐसे टीकाकार कह रहे है। उसको हैं उसका एक नंबर टिप्पणी स्पष्ट कर दिए हैं अच्छा आगे भाष्य में तथा तो मनसो अंतक मन इसी प्रकार की अंतकण का भी जो अंतह नहीं चैतन्य अंतक न ही अंतक अतरेण चैतन्यज्योतिषादी स्विषय संकल्पाध्यवसायाद सामर्थ सैद अतरण चैतन्य ज्योतिषा अंतरेण शब्द का अर्थ चैतन्य ज्योति के बिना दीपित अर्थात चैतन्य ज्योति के द्वारा दीपित नहीं हो करके अंतकरण स्व विषय संकल्प अध्यवसाय आदि समर्थम नहीं साक्य का आदि में नहीं दिया था चैतन्य ज्योति अगर अंतःकरण को प्रकाशित नहीं करेगा अंतकरण संकल्प अध्यवसाय नहीं कर पाएगा तस्मान मनसो अपी मनोती इसलिए मन का भी वो मन है अर्थात अंतःकरण को अपना कार्य करने के लिए यह सामर्थ्य देता है तो मन सो मनो कहा गया था भाष्यकार चतुर्थ पंक्ति में कहते हैं सो विषय संकल्प अध्यवसाय संकल्प किसका कार्य है अध्यवसाय बुद्धि का तो मंत्र में तो मन आया है आप मनोबुद्धि द्वनों के लिए कैसे कह दिए इसके लिए आगे कहते हैं भाष्यकार यह बुद्धि मनसी एकीकृत निर्देशो मनस इति यह अर्थात तो मंत्रे बुद्धि मन दोनों को एक करके निर्देश दिया गया मनसो मनो यत इस प्रकार कहा गया तद वाचो हो वाचम आज ही हम तक रखेंगे ओम संग नो मित्र सं वरुण संगो भव संग न इंद्रो बृहस्पति संग